गीता तत्व चिंतन लोक संग्रह हेतु कर्म इंचामन लोक संग्रह की भावना के नाश का भारत पर कुप्रभाव वास्तव में आज हमारा देश जो पतित हो गया है वह लोक संग्रह की भावना के नष्ट हो जाने के कारण सत्ता में व्यक्ति आ तो जाता है पद पर राजनीति दाव पेश के कारण पहुँच तो जाता है पर पद की मर्यादा की रक्षा करना उसने सीखा नहीं इसलिए वह अपने पद को भी कलंकित करता है साथ ही समाज में अपने कदाचार का विष भी बिखेर देता है श्रेष्ठ स्थान पर बैठ जाने से ही मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता बल्कि जिसमें वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान है और आचरण भी वही श्रेष्ठ है इस दृष्टि से जब हम श्रेष्ठ स्थानों पर बैठे व्यक्तियों को देखते हैं तो कितनी निराशा होती है सर्वत्र हम त्याग और चरित्र गठन की बात सुनते हैं पर केवल बात ही सुनते हैं त्याग और चरित्र कहीं दिखाई नहीं देता इसलिए नीचे के व्यक्ति भी अपने शीर्षस्थ व्यक्ति से आने वाले विष से विषाक्त हो जाते हैं आज समाज और देश की यही कहानी है ऐसे लोग कहाँ हैं जिन्हें समाज में मर्यादा स्थापित करने की चिंता हो जो स्वयं अपने आचरण का आदर्श लोगों के समक्ष रखकर लोक संग्रह की भावना से युक्त हो जो कुछ इन्हें ऐसे लोग हैं उन्हें के पुण्य के बल पर आज समाज टिका हुआ है कुछ मर्यादा बनी हुई है आज पिता स्वयं तो सिगरेट पीता है पर चाहता है कि लड़का न पिए स्वयं तो थिएटर सिनेमा जाता है पर चाहता है कि लड़का न जाए यह क्या कभी संभव है पुत्र तो पिता एवं अन्य गुरुजनों का ही अनुकरण करता है बच्चों को सिखाने के लिए हमें उनके समान बन जाना पड़ता है जब कोई पूज्य आते हैं तो हम स्वयं उन्हें प्रणाम करके अपने बच्चे को भी प्रणाम करना सिखाते हैं कहते हैं मुन्ना स्वामी जी को प्रणाम करो ऐसे सिर टेक कर प्रणाम करो हमारे यहाँ एक नए जिलाधीश आए वे समय से आधा घंटा पूर्व ही अपने कार्यालय में आकर बैठने लगे बस क्या था दूसरे अन्य अधिकारी भी अपने अपने कार्यालय में समय पर उपस्थित रहने लगे जो पहले कभी समय पर दफ्तर नहीं पहुँचते थे वे बिना किसी चूक के अब समय पर वहां आ जाते थे यह क्यों हुआ इसलिए कि उनमें श्रेष्ठ अधिकारी यानी जिलाधीश ने समय पर आना शुरू किया यही तर्क सर्वत्र लागू होता है ऊपर के व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ समझे जाने वाले व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं नीचे के लोग उनका अनुकरण करते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन भले ही तुझे अपने लिए कर्म करना आवश्यक न प्रतीत होता हो तथापि तू लोक संग्रह के लिए कर्म कर लोग तुझसे सीखें कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कैसे किया जाता है भले ही संबंधी और मित्रजन शत्रु पक्ष लेकर युद्ध भूमि पर खड़े हैं तथापि विश्व को दिखा दे कि अधर्म का साथ देने वाले लोग अधर्म के समान ही दंडनीय हैं